ृत परम गुरु ओषो के अमृत प्रवचनों का अनूठा संकलन प्रवचन नंबर 11 जगत अनित्य है ओम अनित्यम जगत जनित स्वनजभ्रगजादील्यं तथा देहासघ मोहगणजाल तद्रज्जु स्वप्नवत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 वो दुख और पीड़ा में पड़ जाता है आदमी की चिंता यही है कि जहां कुछ भी नहीं ठहरता वहां वो ठहराने का आग्रह करता है अगर मुझे यश है तो मैं सोचता हूं मेरा यश ठहर जाए अगर मेरे पास धन है तो मैं सोचता हूं मेरे पास धन ठहर जाए अगर मेरे पास जो भी है मैं चाहता हूं वो ठहर जाए अगर मुझे कोई प्रेम करता है तो मैं चाहता हूं ये प्रेम चिर हो जाए